शेताशतर षष्ठो ष्ठोध्याय परमेश्वर की महिमा से सृष्टि चक्र का संचालन संचाला कालादय पुन। तो काला कारण मनते तत्कुनेशर से कलासर्गक इश्या किंतु अन्मतावलंबी तो कालादिको कारण मानते हैं फिर ईश्वर किस प्रकार कलाओं की सृष्टि करने वाला हो सकता है ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है स्वभावमेके में का कालम तथा ले परिमुह्यमान देवश्य सहिमातुलों के ये नेदम कोई बुद्धिमान तो स्वभाव को कारण बतलाते हैं और दूसरे काल को किंतु ये मोहग्रस्त हैं अतः ठीक नहीं जानते यह भगवान की महिमा ही है जिससे लोक में यह ब्रह्मचक्र घूम रहा है ब्रह्मचक्र फूटनोत ब्रह्मचक्र अर्थात संसार रूप में विवर्तित ब्रह्म ब्रह्मरूपचक्र जिसका वर्णन प्रथम अध्याय के चतुर्थ मंत्र में किया गया है स्वभावमिति स्वभावमेके के मेधाविनो वदन्ति कालम तथान्य कालस्वभावोण प्रथमाध्यादिष्टाषा उपलक्षणा परिमुह्यम अविवेकिनो विषयात्म न सम्य जानती तो शब्दोवधारणे देश महिमा महात्म्यनेेदं भ्रामते परिवर्तते ब्रह्मचक्र स्वभाव इत्यादि कोई कवि मेधावी स्वभाव को कारण बतलाते हैं तथा दूसरे काल को यहाँ काल और स्वभाव का ग्रहण प्रथम अध्याय में बतलाए हुए अन्य कारणों को भी उपलक्षित करने के लिए किया गया है ये स्वभाव और कालवादी परिमुझमान अविवेकी यानी विषय होने के कारण यथार्थ नहीं जानते तो शब्द निश्चयार्थक है यह तो देव परमेश्वर की महिमा है जिससे यह ब्रह्मचक्र भ्रमित परिवर्तित होता है अर्थात सब ओर घूम रहा है चिंतनीय परमेश्वर का स्वरूप तथा उसकी महिमा महिमान प्रपंचयति उस महिमा का निरूपण करते हैं ये न येनावृत्यदम भी सर्व जल काुणी सर्विद्य तेने कर्म विवर्तते पृथ्वीते जो निलखा निचित्यम जिसके द्वारा सर्वदा यह सब व्याप्त है तथा जो ज्ञानस्वरूप काल का भी करता निष्पाप्वादी गुणवान और सर्वज्ञ है उसी से प्रेरित होकर यह पृथ्वी जल अग्नि, वायु एवं आकाश रूप कर्म जगत जगद्रूप से विवर्तित होता है अतः उसका चिंतन करना चाहिए ये ये नेति यने स्वरेवृत व्याप्तमीद जगनित्यम नियमें ज कालकार कालशापि कर्ता गुण्यपहतम पहत पापमाधिमान सर्वेतीविद्येणेश प्रेरित कर्म क्रियत कर्म सृजीवणिश प्रसिद्धद्योतक प्रसिद्ध यदतदीर प्रेरित कर्म जगता पुनः पृथ्य व्यप्तेजो निख निलखा पृथिव्यादी भूतपंचकम ये न इत्यादि जिस ईश्वर के द्वारा यह जगत नित्य नियम से व्याप्त है जो ज्ञान स्वरूप काल कार काल का भी कर्ता गुणी अपहृत पापमत्वादि गुणवान और सबको जानने के कारण सर्वज्ञ है उस ईश्वर से ईश्चित प्रेरित कर्म जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं हर शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है अर्थात यह जो ईश्वर प्रेरित प्रसिद्ध कर्म है वह माला में सर्प के समान जगत रूप से विवर्तित होता है और वह जो कर्म है सो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश रूप है अर्थात पृथ्वी आदि पंचभूत है यत् इति उक्तम उत्तव प्रपंचयति प्रथम अध्याय में जिसे चिंतनीय बतलाया है उसी का निरूपण करते हैं तत्कर्म करूय तत्व तत्व समेत योग एकेन द्वाभ्याम त्रिभीवीर्वाम कालेन चैत्म गुण सूक्ष्म उस कर्म को करके उसका निरीक्षण कर फिर जो उस तत्व के साथ यानी एक दो तीन या आठ तत्वों के फुटनोट श्री शंकरानंद जी के मतानुसार एक तत्व अविद्या है दो धर्म और अधर्म है तीन तत्वादि त्रिगुण है और मन बुद्धि तथा अहंकार के सहित पाँच भूत आठ तत्व है भाष्य में भी आठ तत्व वे ही माने गए हैं तत्वों के साथ अथवा काल और अंतकरण के सूक्ष्म गुणों के साथ अपने सत्ता रूप गुण का योग कराकर स्वयं स्थित रहता है उसका चिंतन करना चाहिए तदिति तत्कर्म पृथ्व्यादि सृष्टि निर्वर्त्य प्रव प्रत्यवेक्षण कृत भूय भूम्यादिना पुनस्त भूम्यादिनागम समे संगम्य लिलोपो एकेन कतिध प्रकार एक अष्टभिर्वा प्रकृतिभूत तैह तदुक्त भूमिरापो नलोवायु खमोबुद्धि अहंकार इत मे भिन्ना प्रकृतिषधा इति कालीनः चैवात्म गुण है चातकरण गुण है कामादि भी सूक्ष्मय है तत्कर्म इत्यादि उस पृथ्वी आदि कर्म को रचकर उसका निरीक्षण कर फिर उस आत्मा का पृथ्वी आदि तत्व के साथ योग कराकर कर यहाँ समेत्य में प्रेरणार्थक नीच का लोभ समझना चाहिए कितने प्रकार के तत्वों के साथ पृथ्वी रूप एक तत्व के अथवा दो तीन या अष्टधा प्रकृति रूप आठ तत्वों के साथ इस विषय में गीता में ऐसा कहा है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार यह मेरी आठ प्रकार की विभिन्न प्रकृति है अथवा काल के और आत्मगुणों के यानी अंतकरण के कामादि सूक्ष्म गुणों के साथ भगवत दर्पण कर्म से भगवत प्राप्ति इदानिम कर्मणाम मुख्यम विनियोग दर्शयती अब कर्मों का मुख्य विनियोग दिखलाती है आरभ्य कर्माणि गुणान्विता नहीं भावास्त सर्वान्विजयद्यम भाव कृतकर्मनाश कर्म क्षय जाति सत्व तो जो पुरुष सत्वादि गुणमय कर्म आरंभ कर उन्हें और समस्त भावों को परमात्मा के अर्पण कर देता है उनके संबंध का अभाव हो जाने से उसके पूर्वकृत कर्मों का नाश हो जाता है और कर्मों का क्षय हो जाने पर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह तत्वतः उन पृथ्वी आदि से अन्य है कर्मी गुण सत्वादि अन्वितान्त्यंतोजी समर्पय्यवादत्म संबंधा, भावाद संबंधाभावे पूर्वकृत कर्म नाश उत्तम च आरभ इत्यादि गुण अर्थात सत्वादि से युक्त कर्मों को करके उन्हें तथा अपने अत्यंत विशिष्ट भावों को जो विनियुक्त करता है अर्थात ईश्वर को समर्पित कर देता है ईश्वर को समर्पित कर देने से उन कर्मों का आत्मा से संबंध नहीं रहता और संबंध न रहने से कर्मों का नाश हो जाता है कहा भी है यदि यदस्नासी यद यदोसिदासीप्स यद से कौंते तत्कुष्वर्पण शुभा शुभरव मोक्षते कर्मबंधन ब्रह्मण्धा कर्मा संगम त्यक्ता कौती यिप्यतेथ पापेन पद्मत्रंसा काम मनसा बुद्धिया कवलरीद्रिय योगिन् कर्म कुरंती संगम त्यक्वात्मशुद्ध हे कु नंदन तू जो कुछ कर्म करता है जो खाता है जो श्रोत स्मार्त यज्ञ रूप हवन करता है जो देता है और जो जप तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर दे इस प्रकार कर्मों को मुझे समर्पण करके तू शुभ शुभा फल युक्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा जो पुरुष कर्मों को ब्रह्मार्पण करते हुए फलाशक्ति त्याग कर कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता योगी जन फल विषयक आसक्ति त्याग कर केवल ममता रही शरीर मन बुद्धि एवं इंद्रियों से ही चित्त शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं इत्यादि कर्मक्षय विशुद्ध तत्व यादि तत्वत्व्य प्रकृति भूतेभ्यो न्यो विद्या्य निर्मुक्त चित सदानंदा द्वितीय ब्रह्मात्मेंगछ्यर्थ अन्य द्वितीय पाठे तत्वेभ्यो यदन्य ब्रह्म तदाती कर्म का क्षय हो जाने पर वह शुद्धचित्त हो तत्वतः प्रकृतिरूप तत्वों से भिन्न होने के कारण अविद्या और उसके कार्य से छुटकर अपने को सच्चिदानंदा द्वितीय ब्रह्मरूप से जानते हुए परमात्मा को प्राप्त होता है जहाँ अन्य के स्थान में अन्यत पाठ हो वहाँ तत्व से भिन्न जो ब्रह्म है उसे प्राप्त होता है ऐसा अर्थ समझना चाहिए उपासना से भगवत प्राप्ति उक्तस्य अर्थस्य द्रणिमन उत्तरे मंत्रा प्रस्तूयते कथम धाम विषयाधा ब्रह्म जानी युत आहा आदि उपरयुक्त अर्थ की पुष्टि के लिए आगे के मंत्र प्रस्तुत किए जाते हैं विषयांध पुरुष भी किसी प्रकार ब्रह्म को जान जाए इस उद्देश्य से श्रुति कहती है आदि स संयोग निमित्त हेतु तो परस्त्री कालाद कल दृष्ट तम विस्वरूपूत मेंढं देव सचिस्थ मुस्यत पूर्व सबका कारण शरीर संयोग की निमित्त भूता अविद्या का हेतु त्रिकालातीत और कलाहीन देखा गया है अपने अंतकरण में स्थित उस सर्वरूप एवं संसार रूप देव की ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व उपासना कर उसे प्राप्त हो जाता है आदिति रित, आदि आदिरीति आदि कारण सर्व शरीर संयोग निमित्ता अविद्या हेतु उक्त चयनम हे साधुकर्म करतीस एवैनम असाधुकर्म कह परीकानागतर्तम उत्तम चर्वासवत्सरो पर अमृतम ज्योतिराजुर्ोपाशते अमृतमस्मा यस्मा अकलसौ न प्राणादि नामान्ता विदंते कलादीनाना कल कलवद्दी काल्परी उत्प्यते विनश्य अं पुनर्कलो निष्प्रपंच तस्मा काल्परछि सन्ुत्प्य विनश्यति चम भवत्यस्मादिति रूप्येतीस्माति भूतम अवितस्थस्वूपम यड्यम देंव कृत्वा पूर्वं पूर्व वाक्याोदयात आदि इत्यादि आदि सबका कारण शरीर संयोग की भूता अविद्याओं अविद्याजनित कर्मों का हेतु कहा भी है यही इससे कर्म कराता है और यही इससे अशुभ कर्म कराता है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से अतीत जैसे कहा है जिसके नीचे संवत्सर दिनों के द्वारा परिवर्तित होता है देवगण उसकी ज्योतियों के ज्योति आयु और अमृत रूप से उपासना करता है क्यों त्रिकालातीत है क्योंकि यह अकल है इसके प्राण से लेकर नाम पर कलाएँ नहीं है इसलिए यह अकल है कलावान पदार्थ ही तीनों कालों से परिचिन्न होने के कारण उत्पन्न और नष्ट होता है किंतु यह तो अकल यानी निष्प्रपंच है इसलिए कालत्र से परिचिन न होने के कारण उत्पन्न या नष्ट नहीं होता उस विश्व रूप जिसके विश्व समस्त रूप है भव जिससे जगत उत्पन्न होता है भूत सत्य स्वरूप अपने चित्त में स्थित स्तुत्य देव को पूर्व वाक्यर्थ ज्ञान उदय होने से पहले उपासना कर अर्थात यह मैं हूँ इस प्रकार उसमें चित्त समाहित कर उसे प्राप्त हो जाता है ज्ञान से भगवत भगवत्प्ति पुनरपी तमेव दर्शयती फिर भी श्रुति उसे ही दिखलाती है सवृक्ष काला कृति परस्मा प्रपंच परिवर्तते यहाँ पापनुद भगेशम ज्ञावात्मस्थम अमृतम विस्वधावा वह जिससे कि यह प्रपंच प्रवृत्त होता है वृक्षाकार और कालाकार से अतीत तथा प्रपंच से भिन्न है धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के अधिपति को जानकर पुरुष आत्मस्थ अमृत स्वरूप और वि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है सब सवृक्षाकरेभ्य कालाकारेभ्य परो वृक्ष कालाकृति भी परह, वृक्ष संसार वृक्ष उक्त चर्धमूलो हवाक्साखोस्वस्थ सनातन अन्या प्रपंचा संस्पृष्टर यस्माश्वरा प्रपंच पिवर्त धर्म पापनुद भगतशं स्वामीन ज्ञावात्मस्थमात्मे बुद्ध स्थित ममृत अमरण विश्वधाम विश्वस्याधारभूत जाति स तत्पत्तों सर्व संबक्ष इत्यादि यह वृक्षाकार और कालाकार से पर उत्कृष्ट है वृक्ष शब्द से यहाँ संसार वृक्ष समझना चाहिए कहा भी है ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला यह सनातन अस्वस्थ वृक्ष है इत्यादि अन्य अर्थात प्रपंच से असंशिष्ट है जिसे ईश्वर से प्रपंच प्रवृत्त होता है धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का उच्छेद करने वाले उस भग यानी ऐश्वर्यादि के स्वामी को जानकर पुरुष आत्मस्थ आत्मा यानी बुद्ध में स्थित अमृत अमरण धर्मा विश्वधाम विश्व के आधारभूत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है क्योंकि वह जीव पृथ्वी आदि तत्वों से भिन्न है इस वाक्य का सबके साथ संबंध है ज्ञानियों के तत्वा का उल्लेख इदान विद्वद्दुभ दर्शय दर्शयन उन्नुक्त दृढ़ी करोति। अब विद्वान का अनुभव दिखलाते हुए श्रुति उपरयुक्त अर्थ को पुष्ट करती है तमीश्वरा परम महेश्वर तम दैवता परम चैवता पति पती परम पिता देव भुवले सीढ़ ईश्वरों के परम महान ईश्वर देवताओं के परम देव पतियों के परम पति अव्यक्तादि पर से पर तथा विश्व के अधिपति उस स्तमनीय देव को हम जानते हैं तमीश्वराणी तमीश्वराण वैवस्वत आदिना परमम महेश्वरम तम देवतादीना परमं च दैवत पति पती प्रजापती परमम परस्ता पर विदाम द्योतनात्मक भुवनाशम भुवनेशम इडियम स्तुतम समीश्वराण इत्यादि उस वैवस्वत ईश्वरो लोकपालों के परम महेश्वर इंद्रादि देवताओं के परम देव पतियों प्रजापतियों के परम पति पर अक्षर से पर भोनों के ईश्वर देव द्योतनात्मक इड स्तुत परमेश्वर को हम जानते हैं परमेश्वर की महत्ता कथम महेश्वरत्व इत्याह उसकी महेश्वरता किस प्रकार है सो बतलाते हैं न कार्यम करणम च विद्यते न तत्मश्चाभ्यधिकष्य परसक्तिर्विवश्रूयते स्वाभाव की ज्ञान बला क्रिया च उसके शरीर और इंद्रिया नहीं है उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वह स्वाभावि ज्ञानक्रिया और बल बल क्रिया है न तेती न तस्य कार्यम शरीरम कारणम चक्षुरादि विद्यते न श्रुयते वा तत्मस्याभ्यधिकृश्यते पर श्रुयते शूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च्नक्रियाचय ज्ञान प्रवृत्ति बल क्रिया मात्रेन सर्वम वशीकृत्य नियमनम नस्य इत्यादि उसके कार्य शरीर और कारण चक्षु आदि इंद्रियों नहीं है उसके समान और उससे बढ़कर भी कोई देखा या सुना नहीं जाता उसकी पराशक्ति नाना प्रकार की ही सुनी जाती है और वह स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया अर्थात ज्ञान क्रिया और बल क्रिया है ज्ञान क्रिया संपूर्ण विषयों के ज्ञान की प्रवृत्ति और बल क्रिया अपनी सानिध्य मत्र से सबको भस्म करके नियमन करना यस्द तस्मा क्योंकि ऐसा है इसलिए न तिद पतिस्थिक लोके न चेषिता नव चाहिंग कारण कारणाधिपाधिपो नचाथ कचिज्जनिता न चाधिप लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है ना कोई शासक या उसका चिन्ह ही है वह सबका कारण है और इंद्रियाधिष्ठाता जीव का स्वामी है उसका ना कोई उत्पत्ति करता है और न स्वामी है न तित् अत एव न तस्ता नियंता नव चल लिंग चिन्ह धूमस्थनीय येनात स कारण सर्व कारण कारणाधिपाधिप परमेश्वर यस्माद तस्मा तस् कसिज्जनता जनिता न चाधिप लोक में उसका कोई स्वामी नहीं है अतः उसका कोई स्थित नियंता भी नहीं है उसका कोई लिंग भूमादिरूप चिन्ह भी नहीं है जिससे अनुमान किया जा सके वह सबका कारण और कारणाधिप परमेश्वर है क्योंकि ऐसा है इसलिए उसका कोई जनिता जनिता अर्थात उत्पत्ति कर्ता और स्वामी भी नहीं है ब्रह्म सायुज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना इदाने मंत्र दिग्भि प्रेतमर्थम प्रार्थ्यते अब श्रृति मंत्र द्रष्टारिषियों के अभिमत पदार्थ के लिए प्रार्थना करती है यस्तुनाभ इवत तंतु तो भी प्रधान प्रधान जै देव एक समावृणत सा ब्रह्मा प्यम तंतुओं से मकड़ी के समान जिस एकमात्र देव ने स्वभावतः ही प्रधान जनित कार्यों से अपने को आवृत्त कर लिया है वह हमें ब्रह्म से एक ही भाव प्रदान करे जस्तंतुनाभ इस यथोर्णना आत्मा प्रभु तंतु आत्मा समृणती तथा प्रधानजे अव्यक्त प्रभु नामकर्मास्तंतु स्थानीय स्वत्मा अमामृत सच्छादित वांस नो मह्यम ब्रह्मण्यप्यम ब्रह्मप्य में तथा दीत्यथ यंतुनाभ इत्यादि जिस प्रकार मकड़ी अपने से उत्पन्न हुए तंतु से अपने ही को आवृत्त कर लेती है उसी प्रकार प्रधानज अर्थात अव्यक्त से उत्पन्न हुए तंत्र रूप नाम रूप और कर्मों से जिसने अपने को आच्छादित कर रखा है वह हमें ब्रह्म में लय यानी एक ही भाव प्रदान करे परमेश्वर के स्वरूप का निर्देश पुनरपितमेव कर्त नस्तामलव साक्षात दर्शयस्त विज्ञान देव परम पुरुषार्थ प्राप्तिर्णते दर्शति मंत्रद्वयेना फिर भी हथेली पर रखे हुए आंवले के समान उसी को साक्षात रूप से दिखाते हुए श्रुति दो मंत्रों द्वारा उस बात को प्रदर्शित करती है कि उसके विशेष ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और किसी से नहीं एको देव सर्वभूते सुगूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस् समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है वह सर्वव्यापक समस्त भूतों का अंतरात्मा कर्मों का अधिष्ठाता समस्त प्राणियों में बसा हुआ सबका साक्षी सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला शुद्ध और निर्गुण है एको देव इति एको द्वितीयो देवो दोतन स्वभाव सर्वभूते सुगू सर्वप्राणीसु संवृत सर्व कृत विचित्र सर्व्यापी सर्वूताध्यक्षणी विचिकर्माधिष्ठाताधिवासाणीसु भूता वसती भूताना साक्षीसर्वृष्टा द्रस्टा, साक्षाद्रष्टारी संज्ञायां स्मरण चेतोचेत कवलो निक निर्गुण सवादिगुणरि एको देव इत्यादि सर्वभूतों में गूढ़ समस्त प्राणियों में छिपा हुआ एक अद्वितीय देव प्रकाशनशील परमात्मा है वह सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा अर्थात सबका स्वरूपभूत कर्माध्यक्ष समस्त प्राणियों के किए हुए विभिन्न कर्मों का अधिष्ठाता सर्वभूताधिवाद अर्थात समस्त प्राणियों में निवास करने वाला समस्त भूतों का साक्षी अर्थात सर्वद्रष्टा है क्योंकि साक्षात दृष्टरी इस पाणिनी रूप स्मृति के अनुसार साक्षी शब्द का अर्थ दृष्टा है तथा वह चेता चेतनत्व प्रदान करने वाला केवल उपाधि उपाधिशून्य और निर्गुण सत्वादि गुण रहित है परमात्म ज्ञान से नित्य सुख की प्राप्ति और मोक्ष एको वशीनि बहुना में एको बीज बहुधा योती तमात्मस्तम ये नुपश्य धीरा तेजाम सुखम शाश्वत जो एक अद्वितीय स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज को अनेक रूप कर देता है अपने अंतकरण में स्थित उस देव को जो मतिमान देखते हैं उन्हें ही है नित्य सुख प्राप्त होता है औरों को नहीं एकोवशीतिोवशी स्वतंत्रों एको निष्क्रिया बहूनाम जीवाना सर्वाही क्रिया देहेन्द्रियेषु सर्वा ही क्रियानात्मनि संवेता किंत देक्रिय निर्गुण सत्वादिगुणरि धर्मानात्मन्य सननात्मत्मन्यध्यस्था मनते कर्ता भोक्ता सुखी दुखी कृशस्थूलो मनुष्यो मुश्यपुत्रो नप्तेति च प्रकृति कृमाणा गुण कर्मा सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मनते तत्व तो महाबाहो गुणकर्मा विभाग गुणागुणसु वर्तंत मज्जते प्रकृतिर्गुणसमूढ़ सज्जते गुणकर्मसु एक बीज बीजस्थनी भूतसूक्ष्म बहुधा करोति तमात्मस्थम बुद्धौ स्थित पश्यन्ति साक्षात् जानन्ति धीरा बुद्धिमत आत्मविदा सुखम शाश्वत नेतरेशा अनात्मिदा एकोवशी इत्यादि जो एक वशी स्वतंत्र परमात्मा बहुत से निष्क्रिय जीवों के एक बीज बीज स्थानी भूत सूक्ष्म को अनेक रूप कर देता है उस आत्मस्थबुद्धि में स्थित देव को जो धीर बुद्धिमान देखते हैं साक्षात रूप से जान लेते हैं उन आत्मवेदताओं को नित्य सुख प्राप्त होता है अन्य अनात्मज्ञों को नहीं यहाँ जीवों को निष्क्रिय इसलिए कहा है कि सारी क्रियाओं का साक्षात संबंध आत्मा से नहीं अपितु देह और इंद्रियों से है आत्मा तो निष्क्रिय निर्गुण अर्थात सत्वादि गुणों से रहित और कुटस्थ होते हुए अपने में अनात्म धर्मों का अध्यास करके ऐसा अभिमान करने लगता है कि मैं करता भोगता सुखी दुखी कृष्ण स्थूल मनुष्य अमुक का पुत्र अथवा इसका नाती हूं इत्यादि कहा भी है हे अर्जुन सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं अहंकार से मोहित हुए पुरुष ऐसा मानने लगते हैं कि मैं करता हूं किंतु हे महाबाहो जो गुण और कर्म के विभाग का मर्मज्ञ है वह तो गुण गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मान कर, उनमें आसक्ति नहीं होता जो लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हैं वे ही उन गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं इत्यादि किंच तथा नितों चेतनचेतना एक बहूना जो विधाति कामान तत्कार सांख्ययोगागम्य ज्ञावादेव मुच्यते सर्वपापै जो नित्यों में नित्य चेतनों में चेतन और अकेला ही बहुतों को भोग प्रदान करता है सांख्ययोग द्वारा ज्ञातव्य सर्वकार देव को जानकर पुरुष समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है नित्य इति नित्यो जीवानाम नितो नि जीवा मध्य तन्यमी निविप्राय अथवा पृथिव्यादीना मध्ये तथा चेतनचेतना प्रमाण मध्ये एक बहूना जीवा विदा प्रयक्षति काम कामता भोगगा सांख्य योगाधिगम्य ज्ञावा देव ज्योतिर्मयम मुच्यते सर्वपाश अविद्यादिहीन नित्य इत्यादि नित्य जीवों के मध्य में जो नित्य है अभिप्राय यह कि उसके नित्यत्व से ही उनका भी नित्यत्व है अथवा पृथ्वी आदि नित्यों में जो नित्य है तथा चेतन प्रमाताओं से भी में जो चेतन है जो अकेला ही बहुत से जीवों के काम कामनिमित्तक भोगों का विधान यानी करता है और सबके लिए सांख्य योग द्वारा ज्ञातव्य है उस देव प्रकाश स्वरूप को जानकर पुरुष समस्त पाप पापाशों से अर्थात अविद्यादि से युक्त हो जाता है ब्रह्म के प्रकाश से ही सबको प्रकाश की प्राप्ति कथम चेतनशेतनामच्य वह चेतनाओं में चेतन किस प्रकार है सो बतलाया जाता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्ह विद्युत भांति कुत अग्नि तमेवान अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्व विभाति वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता न चंद्र और तारे प्रकाशित होते हैं और न ये बीजलियाँ ही चमकती है फिर यह अग्नि तो कहाँ प्रकाशित हो सकता है ये सब उसके प्रकाशित होने से ही प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हैं न नरे तत्र तस्मिन् परमात्मनि सर्वासको सूर्यो न भाति ब्रह्मण न प्रकाशयतीि तस्व भाषा सर्वामनोपजा प्रकाशय न तु तस्य स्वतः प्रकाशन साम्यम तथा न नेमा विद्यतो भांति कुतो विदुत भाति कमग्निस्मद्गोचर कि बहुना यदिद जगद्भाति तमे स्वतः भारूप्वाद्भा दीप्यमुभात्यनुदीप्यते योहां दहतहति नवत ता दीप्त सरिद सूर्यादिभा ये नूर्यस्तति तेजसे न तसैते सूर्यो न शको न पावकः इति न तत्र इत्यादि वहाँ उस परमात्मा में सब का प्रकाशक होने पर भी सूर्य प्रकाशित नहीं होता अर्थात वह सबको वह ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करता अपितु वह उस सर्वात्मा ब्रह्म के प्रकाश से ही सब रूपों को प्रकाशित करता है क्योंकि उसमें स्वयं प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है तथा न चंद्र और तारे एवं न विद्युत ही वहाँ प्रकाशित होते हैं फिर हमें दिखाई देने वाला यह अग्नि तो प्रकाशित हो ही कैसे सकता है अधिक क्या यह जो जगत भास रहा है स्वतः तो प्रकाश रूप होने के कारण उस परमात्मा के प्रकाशित होने से ही प्रकाशित हो रहा है जिस प्रकार लोहा आदि पदार्थ जलाने वाले अग्नि के साथ ही उसी की शक्ति से जलाते हैं स्वतः नहीं ये सब सूर्यादि उसके ही प्रकाश यानी दीप्त से प्रकाशित होते हैं कहा भी है जिसके तेज से युक्त होकर सूर्य तपता है उसे न सूर्य प्रकाशित करता है न चंद्रमा और न अग्नि इत्यादि